गीता तत्व चिंतन काम सबसे बड़ा शत्रु पचहत्तर काम महापेटू है फिर कहा कि यह काम महापेटू है बहुत खाता है तृष्णा मिटती ही कहाँ है उसको जितना खिलाया जाए वह उतनी ही बढ़ती जाती है महाभारत के आदि पर्व में राजा जजाति की कथा आती है जो काम का ऐसा मारा हुआ है कि बूढ़ा हो गया पर तृष्णा नहीं मिटी तब वह अपने छोटे पुत्र पुरु का यौवन ले लेता है और बदले में उसे अपना बुढ़ापा दे देता है पर भोग की तृष्णा ऐसी है कि बढ़ती ही जाती है तब ये जाति की आंखें खुलती है और वह कह उठता है न जात काम कामान नाम उपभोगे नाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूज एवाभिवर्धते यृथिव्या व्रीह्यव हिरण्यम पशव एक न पर्याप्त तस्मा तृष्णा परित्यजे या दुष्टजा दुर्मतिर्भी न जिर्यति जिर्यत प्राणांतको रोगः ताम तृष्णा त्यजत सुखम कामनाओं का समन कामनाओं को भोगने से नहीं होता बल्कि जैसे आग में घी डालने से वह और भी प्रज्वलित हो जाती है उसी प्रकार वासनाएं भी भोग से बढ़ जाती हैं पृथ्वी में जितना भी अन्न है सोना माणिक्य है पशुधन है स्त्रियां हैं ये सब मिलकर एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है अतः तृष्णा का त्याग करना चाहिए यह तृष्णा एक प्राणांतक रोग है मनुष्य भले जीर्ण हो जाए पर वह जीर्ण नहीं होती दुर्मतियों के लिए इसका त्याग बड़ा कठिन है किंतु सुखी तो वही है जो इस तृष्णा का त्याग करता है यह काम महापाप रूप है महापापी है तृष्णा ही पापों की जड़ है मनुष्य जो भी पाप करता है उसके मूल में यह तृष्णा यह हवस होती है जिसमें तृष्णा नहीं होती वह कोई पाप करता नहीं देखा जाता जो तृष्णा के वश में होता है उसके लिए कोई भी पाप बहुत बड़ा नहीं होता तभी तो भगवान ने इसे वैरी निरूपित किया इस संसार में हमारा यही शत्रु है शत्रु वह है जो हमें हानि पहुंचाए, हमारा नाश करे तृष्णा से बढ़कर मनुष्य को भला कौन हानि पहुंचाता है मनुष्य के मन के सारे तनाव इस तृष्णा के कारण ही तो पैदा होते हैं यह उसकी बुद्धि को असंतुलित कर देती है विवेक के श्लोक में काम और क्रोध को मनुष्य को पाप में बरबस लगाने वाला शत्रु बताया गया है व्याख्याकार काम और क्रोध को उपलक्षण मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर षड ऋपो काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर विवक्षित है छह रिपो का मुखिया है काम इसीलिए श्री भगवान ने काम शब्द का प्रयोग सर्वत्र किया है अर्जुन ने पूछा था कि न चाहते हुए भी पाप में बलपूर्वक कौन ठेलता है भगवान ने उत्तर दिया यह ऐसा काम है यह ऐसा क्रोध है ऐसा कहकर भगवान यह बताना चाहते हैं कि काम क्रोध हमारे अत्यंत निकट हैं हमारे भीतर ही विद्यमान हैं वे प्रत्यक्ष हैं इनकी विद्यमानता के लिए अनुमान नहीं करना पड़ता